नमस्कार आप सुंदर पॉइंट फोर एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ रमेश जुनेजा जी हैं और आप सभी की तरफ से रमेश जुनेजा का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में नाइन्टी पॉइंट फोर का बहुत बहुत आभारी हूँ मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया गया मैं रमेश जुनेजा फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ मैंने मेरा एम बी से कंप्लीट किया है और मैं हरियाणा के एक बहुत छोटे गांव से बढ़कर आगे बढ़ा हूँ आज मैं बॉम्बे में पिछले 15 साल से रह रहा हूँ और मेरा पूरा इंटरेस्ट जो है एक भारत की स्वस्थ की कामना करते हुए मैं स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं काम करता हूँ यहाँ मैं भारत की तीसरी सबसे बड़ी दवा कंपनी में उच्च पद पर बैठा हूँ और मेरा पूरा ध्यान इस तरफ रहता है कि मैं कैसे दवाओं को और स्वास्थ्य को पहले दिमाग में रखते हुए हर जगह हर गांव में हर छोटी जगह पे पहुंच पाएँ और पब्लिक को हमारे भारतवासियों को अच्छा अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर पाएँ जी रमेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपका मोटो क्या है लोगों तक कैसे मेडिकल सेवाएं पहुंचे और सहज और सुंदर तरीके से पहुंचे अच्छा पहुंचे ताकि लोगों को उसका 100 परसेंट लाभ मिल सके ये आपकी शुभ भावना है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये भावना आपकी सुन के कि बहुत कम लोग होते हैं कि इस तरह से मेडिकल फील्ड में जुड़ लोगों के स्वास्थ्य के बारे में उनके सेहत के बारे में पहले से ही ध्यान रख के अपने काम को करना ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे और मैं चाहूँगा कि आज हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं ताज लैंड एंड होटल में बैठे हुए वह जहां पर वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस जो एक कॉन्सेप्ट लेके काम हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि वो अवार्ड क्या है और उसके पीछे का रहस्य क्या है क्यों दिया गया उसके बारे में आपसे सुनना चाहूंगा रमेश जी जैसा जैसा की मैंने आपको बताया कि हमारा जो ध्यान रहता है पूरा गाँव की जनता की तरफ स्वास्थ्य की तरफ रहता है ये अवार्ड भी हमें उसी कैटेगरी में मिला है कैसे हम प्राइमरी केयर हेल्थ केयर को इम्प्रूव करें इंडिया के अंदर कैसे गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप करके एज़ ए कंपनी एज ए सप्ला हम हर जगह पहुंचे गांव में बैठे हुए डॉक्टर्स को अच्छे से एजुकेट करें उनकी हेल्प करें टू तो अंडरस्टैंड डिजीज बीमारियों को समझने में ताकि वो अच्छे से बीमारियों को समझ पाएँ अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाए और हमारा भारतवासी हर भारतवासी स्वस्थ जिंदगी जी पाए हमें ये अवार्ड उसी कैटेगरी के अंदर मिला है जहाँ हम लोग अपना पूरा ध्यान रख कर विलेज की तरफ रूडर मार्केट की तरफ काम करते हैं अच्छा मैं चाहूँगा कि कुछ विजेस में जो आपने सर्विसेज़ किए हैं उसके थोड़े से नाम और थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर बता देते एक हाथ इवेंट का हम गांव में जाके गांव में पहुँच डॉक्टर के साथ मिलके बहुत सारे एजुकेशन कैंप्स करते हैं जहाँ पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों से बचना है कैसे अपने आप स्वस्थ रखना है खास करके उस टाइम पे जब गांव में फसल कटती है पोल्यूशन बढ़ जाता है उस टाइम खांसी की बीमारी अस्थमा की बीमारी बढ़ जाती है तो हम अपनी डॉक्टर के वहां के डॉक्टर के साथ मिलके बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स करते हैं ताकि हम पब्लिक को टाइम पे अवेयरनेस दे पाएँ वक्त पे दवा ले पाएँ और अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ रमेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप गांव-गांव में जाकर लोगों को जो है पहले से ही जो बीमारियां या जो भी किसी भी तरह का डिज़ीज़ होने वाला है उसके बारे में अवेयर करते हैं उनके बारे में उस उनको जागरूक करते हैं प्रोग्राम के माध्यम से और कुछ डॉक्टरों को आप अपने साथ रखते हैं ताकि डॉक्टर बताने से लोगों को जल्दी से उन चीज़ों को समझने में आसान होता है तो आप इस तरह का कैंपेन करते हैं लोगों को जागरूक करते हैं ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है रमेश जुनेजा हमारे साथ हैं और उनसे हम लोग बात कर रहे हैं और को किस लिए अवार्ड मिला है वो भी उन्होंने बताया है तो आइए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से रमेश जी से जुड़ेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हमारे साथ रमेश जुनेजा हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया कि उनको हेल्थ केयर में अपने सर्विसेज़ के लिए विशेष अवार्ड दिया गया है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपने फैमिली के बारे में बताइए कौन कौन आपके फैमिली में हैं जो बहुत अच्छे आपको लगते हैं कौन लगते क्यों लगते हैं मेरी मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मेरे माता पिता हैं मेरे पा माता पिता ने मुझे पढ़ा लिखा कर यहाँ तक बड़ा किया है उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो सब लोग मिलकर स्वस्थ रहेंगे उसी मो, फोकस से मैं पूरा काम करता हूँ मेरा एक सब भारतवासियों से सब गाँव के लोगों से एक निवेदन रहेगा आपको जब भी कुछ लगता है कि आपको खांसी हुई है कुछ तकलीफ हुई है आप पास के डॉक्टर के पास जाइए उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए इग्नोर करेंगे तो बीमारी बढ़ सकती है टाइम पे अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे टाइम पे दवा लेंगे तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि जैसे मोटिवेटर के बारे में बताया आपने माता पिता के लिए बताया और मेडिकल फील्ड में जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो आज के समय को देखते हुए जैसे कि बहुत सारे इक्विपमेंट है बहुत सारे टेस्टिंग्स है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट लेना एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था में बाधा है ऐसा फील होता है ज़्यादा कॉस्टिंग लगता है तो उसके बारे में आपके विचार मैं ऐसा नहीं कहूँ मैं ऐसा नहीं मानता आज हम हमारा देश बहुत तरक्की कर चुका है वक्त पे ट्रीटमेंट लेना राइट डायग्नोसिस ट्रीटमेंट लेना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कई बार गलत डायग्नोस हो जाता है उसकी वजह तकलीफ बढ़ जाती है हाँ हमें कभी कभी लगता है कि कोस्ट ज़्यादा है लेकिन आज जिस तरीके से हम 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं तो ठीक से जांच जाँच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है आज बड़ी बड़ी बीमारियां सामने आती जा रही हैं कई बार हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि हमें लगता है आज इसको डायग्नोज करने में पैसा ज़्यादा लगेगा पर बाद में बहुत बड़ी बीमारियाँ निकल के आती हैं तो मेरा एक निवेदन रहेगा इस चीज़ को छोड़ते हुए कि पैसा ज़्यादा लगता है आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जगह जगह पर जैसे माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत सस्ते रेट पर आपको दवा डायग्नोसिस प्रोवाइड करता है आप वहाँ जा सकते हैं बहुत सारे और भी ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं जो आपको बहुत सस्ते रेट पर डिस्काउंट रेट पर डायग्नोसिस और दवा देते हैं मेरा निवेदन ये रहेगा सबसे जब भी आपको लगे कि कुछ तकलीफ हो रही है ठीक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए टाइम पे दवा लीजिए आप जल्दी स्वस्थ होंगे रमेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमें अपने बीमारी को ठीक करना है हो सकता है कि हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें ना आई हो लेकिन फिर भी हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं थोड़ा सा स्टडी करने से बहुत सारी चीज़ें जो है हम आसानी से और अच्छे भी कर सकते हैं तो आइए जाते जाते मैं कहूँगा कि आपका रमेश जुनेजा जी मैं चाहूँगा कि आप अपना फिटनेस कैसे रखते हैं आपका फिटनेस मंत्रा क्या है देखो मेरी लाइफ का पहला मंत्र तो यह है कि मैं अपने काम को ही पूजा समझता हूँ वही मेरी फिटनेस का मंत्रा है पर मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर सुबह उठकर थोड़ी सी वॉक की जाए अगर मैं किसी वजह से वॉक नहीं कर पाता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरा ऑफिस मेरी बिल्डिंग में पाँचवीं मंजिल पर है तो मैं दिन में तीन बार सीढ़ियों से ऊपर जाता हूँ सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ ताकि मैं सुबह की उस जो वॉक को मैं जो कमी होती है उसको पूरा कर पाऊँ मेरा सबसे यही निवेदन रहेगा अपने लिए टाइम निकालिए आज हम लोग सब हमारे बच्चे सब टीवी और मोबाइल पर बैठे रहते हैं सबको मोटिवेट कीजिए घर से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा सुबह 20 मिनट वॉक कीजिए एक्सरसाइज कीजिए हम डेफिनेटली स्वस्थ रहेंगे रमेश जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आप अपने आप को कैसे फिट रखते हैं और सुबह आप वॉकिंग करते हैं और जब आप मिस करते हैं तो आप अपने जिस बिल्डिंग में कार्यरत है उसमें तीन बार आप ऊपर नीचे <laughs> अपने आप को सीढ़ी से उतारना और फिर वापस चढ़ना ये करते हैं जिससे आप जो है अपना फ़िटनेस को मैंटेन करने में आप अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देते हैं तो सभी को आपने ये भी मैसेज दिया कि सभी लोग अटेंशन दें और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें तो रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत सारी बातें आपसे जो भी कुछ हमने सीखा है बहुत ही अच्छा लगा धन्यवाद शुक्रिया मैं की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक आप खुश रहे मस्त रहे और सुनते रहिए रेडियो मधुबन नाइन फोर एफ एम सुनते रहो मस्त रहो किया शि है भारत देख रहा सारं